रेडियो रेडियो मधुबन मधुबन 90.4 90.4 एफएम एफएम सुनने वालों को सुरेश का नमस्कार नमस्कार सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते आप सुन रहे एक मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं बहुत ही अच्छे लिरिक्स राइटर यानी सॉन्ग राइटर है चंद्र बोस चंद्र बोस जी आए हुए हैं 3000 से अधिक गीतों को उन्होंने लिखा है तो एक बहुत बड़ी विशेषता है उनके अंदर चंद्र जी के अंदर तो आप सभी उनकी आवाज से रूबरू होंगे और उनके बारे में भी सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से चंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में नमस्कार रेडियो मधुबन श्रोता नमस्कार मैं चंद्र बात कर रहा हूँ अपना रेडियो स्टेशन से पहले शो तो इनको मैं क्षमापन मांगता हूँ किसी लिये बहुत कम जी जी मेरा जी जी, जी। तेलुगु है मातृभाषा में मैं अच्छी तरफ अच्छी तरह से बोल सकते हैं है। बात बोल सकता हूं। हिंदी में थोड़ा कम क्या है वो धैर्य है कौन सा धैर्य है विश्व संगीत बोले तो विश्व भाषा है क्या अच्छा तरफ गाना मैं गा के सुनाता हूँ आपके लिए इसीलिए मैं इधर आया हूँ ओके ओके चंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने एक, ना आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो साफ़ है मैं आपको तो हिंदी नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं और आपने क्लियर करके उसको बता दिया बहुत अच्छी बात है और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए कि, कि किस तरह से इस फील्ड से आप जुड़े कैसे गाना लिखना शुरू किया और इतने सारे गाने कैसे लिखे आ, मेरा विलेज तेलंगाना स्टेट में वारंगल डिस्ट्रिक्ट बोल, बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है में का एक छोटा गाँव छोटा गांव में मेरा पिताजी स्मॉल स्कूल टीचर हम लोग चार चिल्ड्रेन लॉस्ट वन हूँ मैं अच्छा घर में जी जी। आ, मेरा घर के बाजू एक टेंपल था शिवालय वो शिवालय में सुबह सुबह माइक में सॉन्ग आ जाता भक्ति भक्तिग गाना वो तो भक्त गाना सुन के सुन के मेरे को गाना गाने में गाना लिखने में बहुत इंटरेस्ट आ गया छोटा उम्र में सिक्सथ ईयर में मैं एक गाना लिखा हूँ तो ये स्कूल में ये गाना लिखे मैं स्कूल में गाया ये मेरा वो मेरा पहला गाना है उससे वो टाइम से मैं ऐसा पढ़ना ये गाना सुनना ऐसा वो मेरा आदत हो गए पहला गाना फिल्म इंडस्ट्री में ट्वेंटी ईयर में मैं लिखा हूँ वो श्री रामाइड बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है सुरेश प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन यूनिट है वो उन, उनका फिल्म ताजमहल बोल के एक फिल्म आया वो पहला गाना ताजमहल मूवी में मैं लिखा वो मंचुकुंडलो चंद्रमा बोल के मेरा पहला गीत है वो वो गीत से अभी तक मैं पूरा 3000 गीत 700 मूवीज़ में मैं लिखा हूं। क्या बात है? ये 21st का करियर का 21st year, 20, 21 साल से मैं लिख रहा रनिंग है आपका? मई केयर मैं, हूं मैं आ, बहुत नंदी अवार्ड्स, बहुत लोकल अवार्ड्स, पूरा मैं दिन अवार आपको मिला, आ, मिला है? आ, मिला और एक विशेष पुरस्कार क्या मिला बोलो तो मेरा गाना के ऊपर एक लेक्चर डॉक्टरेट कि किया अच्छा चंद्रबोध साहित्यों का परेशाना बोल के एक लेके मेरा दो सौ गाना मिला एंड वो आपको स्टडी किया बहुत अच्छी बात है बहुत ही खूबसूरत बात आपने बताया है मैं एक और बात पूछना चाहूंगा आपको की आप इस कैंपस में जैसे बहुत सारी जगह हम लोग जाते हैं घूमने जाते हैं छुट्टियों में जाते हैं लेकिन यहाँ जो आप इस कैंपस में आए तो यहाँ आने के बाद आपको कैसे लग रहा है क्या फील कर रहे हैं आप पहला मेरे को छोटा उम्र से छोटा उम्र से मेरे को भगवत गॉड के ऊपर एक बिलीफ बोले तो ये शिवालय से मैं पहला गाना शिवालय से ऊपर सुन के मैं गाना लिखना शुरू किया अच्छा अच्छा ये पूरा भगवत प्रसाद बोल के मैं सोचता हूँ भगवान देवड़ पे ना भागा नमक होंगे अभी ये पहला आ, पहला इंसिडेंट है मेरे ऐसा वो आध्यात्मिक अंश पे अंश पे इधर आना बोले ये ये पहला इंसिडेंट पहले बार मैं मैं ऐसा तरफ को मना स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के, के साथ जुड़ना और उनके आना। मना उनके आना कल कल आया मैं। कल आ, आने के बाद पहली बार, पहले बार आ, ममता हाँ, ममता बीन जी को मैं मिला उन्होंने और आज एक घंटा क्लास लिया अच्छा लेक्चर्स इसमें मैं क्या थोड़ा गॉड के लैप में ऐसा भगवान तो अच्छा, की में आप बैठे हुए क्या बात है बहुत थी। बहुत अच्छी अच्छा मैं हाँ। हाँ। ऐसा नॉलेज मैं बहुत पुस्तक मैं पढ़ा हूँ जी जी, जी जी जी इंटरनेशनल लेवल में मैं पुस्तक पढ़ा हूँ इसमें नहीं मिला ऐसा अच्छा वो नॉलेज जो यहाँ आपको दो घंटे में मिला है दो दिन में मिलाल नॉलेज जी जी जी कोई एक्सपीरियंस से आया ना नॉलेज वो अलग होता वो सोच के लिखना अलग होता अलग होता <laughs> ये एक्सपीरियंस से आया ना इसीलिए थोड़ा मेरे को बहुत अच्छा फील अच्छा कर रहे करें चलिए चंद्रबोध जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जो आपने पढ़ा जो आपने सुना काफ़ी चीज़ें आपने भक्ति के गीते बुक्स पढ़े लेकिन ये जो दो घंटे का लेक्चर आप दो दिन अटेंड किया उसमें आपको ऐसा लगा कि पर्सनल कोई भगवान की आपको स्पर्शता हो रही है भगवान की गोद में आप बैठे हैं ऐसा फील कर रहे हैं बहुत ही अच्छी आपकी फीलिंग है बहुत बहुत शुक्रिया चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हम लोग सुन रहे हैं इस खास मुलाकात में एक विशेष मुलाकात चंद्रबोध जी से हो रहा है वो एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत सारे गीतों को लिखा है आपने सुना भी और मैं एक और छोटा सा सवाल उनसे पूछना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो अपन जिस चीज को देख रहे हैं टीवी न्यूज देखते हैं या जो प्रैक्टिकल में जीवन को देखते हैं लोगों का तो उन सभी को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि मनुष्य किस तरफ जा रहा है किस तरफ जा रहा बोलते एक शांति मंत्र है न हमारे को शांति मंत्र है ना एक तमसोमा ज्योतिर्गमय असतोम सद्गमय मृत्योर्म इसमें सारे लोग तमस्य ज्योति के दिशा में जान मृत मृत ना अमृत वैपाली चीकाली असत्य धर्म ना धर्म वेल अभी ये अभी टाइम पे रिवर्स में जा रहा। और बहुत अंधेरे कुछ जा रहे हैं इसी टाइम पे अभी बहुत वो क्या बोलते वैतालिक बोलते वैतालिक बोलते वैतालिक वैतालिक बोले तो हु नेशन हु जागृति करते उन लोग लोग बहुत आ गए हमारा देश में। देश में लाइफ एनलाइट करना इसीलिए बहुत इधर में इधर ये इंस्टीट्यूशन को आके में एक आश्चर्य होगा मैं क्या बोले तो इतना लोग आया इतना लोग ऐसा निस्वार्थ भावना से इधर आके हाँ, उनका काम क्या करता उनका वो वो वो काम क्या है डेली रूटीन और कुछ रहता इधर इधर इधर आके ऐसा टाइम लगा के आ रहे संपार्जन कर रहे ज्ञान कर बोले तो बहुत अच्छा ये ये चेंज है और बहुत अच्छा परिवर्तन है और ऐसा इंस्टीट्यूशन का अवसर बहुत, बहुत बहुत है अभी और किसी अभी में मेरा फ्रेंड मेरे को बताइए हैदराबाद है में ऐसा 65 है अच्छा। 65 नहीं 650 चाहिए अभी अच्छा। हैदराबाद में मनुष्य का जीवन जीवन जीवन सरली वैसा है जी जी जी। यांत्रिक जीवन वैसा है वो यांत्रिक यांत्रिक वो से एक बार आध्यात्मिक जीवन आना वो आदत होना बोले तो सिक्स सिक्स ब्रांचेस चाहिए हैदराबाद में होना मनुष्य का वो जीवन शैली है ना अभी थोड़ा परिवर्तन और थोड़ा हाँ होना बोले तो म, है थोड़ा पीछे जा रहे हम लोग क्या हम लोग फास्ट कल्चर में फास्ट कल्चर है मगर ये फास्ट कल्चर फास्ट कल्चर में आ, हम लोग क्या वो स्ट्रेट फॉर स्ट्रेट नहीं, जा रहे, नहीं।, नहीं। जा रहे पीछे जा रहे वो इसीलिए उनको वो क्या वो मानसिक मानसिक अंतर्गत यात्रा में वो पीछे जा रहे हैं एक तरफ फिजिकली हमको दिखाई दे रहे कि हम going, आगे forward, रहा है ये आ, सब साधन हमारे पास है आ, लेकिन मेंटली मानसिक शक्तियां जो है उसमें ज्ञान लेना है बहुत अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है की ये सारी बातें अगर हम लोग थोड़ा समझ ले की हमारा जीवन किस तरफ जा रहे है तो हम लोग उसको चेंज करने में आगे बढ़ सकते हैं और आपने बहुत अच्छी बात बताया की सिक्सटी फाइव से वहां पर है होना चाहिए 150 था कि लोगों में बहुत ज्यादा जागृति आए सारे लोग जो हैं इस इंस्टीट्यूशन के जो ज्ञान है जो है, जो फिलॉसफी है जीवन शैली है उसको समझे और उसको अप्लाई करें अपने जीवन में यही आप कहना चाहते थे चंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जिस तरह से आप ये विशेष फील्ड में रुचि लेकर काम कर रहे हैं जैसे कि फिल्म के लिए सॉन्ग्स लिखते हैं तो उसमें आपका जो फीलिंग है वो क्या है जैसे आपने पहली वाली बात जो बताई थी मुझे कि आपने शिव भगवान का जो भजनस है वो सुनने के बाद आपको प्रेरणा फिर वो कंटिन्यूस कैसे रखते हैं आप ये को है। अगर कोई जनरली व्यक्ति को पूछा जाए की गीत लिखो दस बारह गीत लिखने के बाद तो फिर उसका एनर्जी या सोचने की जो क्षमता है वो क्यों बोले तो वो मेरा बचपन का पैशन है अच्छा आपका पैशन बचपन का सिनेमा फील्ड में आना सिनेमा फील्ड में ये गाना संगीत के वो ये फील्ड में आना अच्छा नाम अच्छा ना, नेम फेम कमाना, कमाना बोल के मेरे बचपन से एक ड्रीम है इसीलिए ये फील्ड को आया तेलुगु में एक सेइंग है स्वामी कार्यम स्वकार्यमु बोलते जी जी जी स्वामी कार्यमु स्वकार्यम वो गॉड का ड्यूटी हमारा प्रोफेशन हो गया अभी अच्छा। मेरे लिए, अच्छा, अच्छा, अच्छा बहुत ही आपका वो है नाथ उसको पकड़ के आ, ऐसा वाला एक गॉड के लिए मैं एक रह्मन, रह्मन यार है ना, जी है। उनका संगीत निर्देशक में मैं एक गाना लिखा हूँ अच्छा, अच्छा। ऐसा वाला अभी पिछले सवाल का पिछले सवाल के लिए एक गाना अभी थोड़ा सुना दीजिए सुना दो जरूर जरूर मैं सुनाता हूँ जी जी गमे लू नो गुर्ति सूक्ष्म स्वामी चुप्रिय गान स्मण प्राथनक स्वामी समय स्वच्छतनीयरा नमक स्वामी निर्भयरा स्वामी परा स्वामी स्वामी निर्भयरा स्वामी तो बहुत ही अच्छा आपका जो भाव है मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ऊपर में जो ब्रह्म है यानी भगवान का जो निवास स्थान है और उसको याद करना है और अपने अंदर कुछ ऐसी मना भावनाएं हो ताकि हम उसके साथ सदैव रहे आप कैसे बताएंगे कि इस गीत का क्या मतलब है गीत का मतलब बोले तो नमकम बोले तो निश्चय निश्चय हाँ, निर्भय निर्भय दे दो निश्चय दे दो सनमार्ग बताओ अच्छा अच्छा स्वामी बोले बढ़े और मैं आपके बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ता जाऊँ आगे बढ़ता हूँ ये सनमार्ग बताओ मेरे अच्छा अच्छा मार्ग मुझे चलाओ और सन सन वो हाँ। वो मेरे मेरे अंदर जलाओ अच्छा अच्छा अच्छा लाइट <laughs> लाइट कर दो, कर दो और मुझे आपके रास्ते पे चलने के लिए आगे मोटिवेशन दो इसमें एक अच्छा एक भाव है एक कौन सा चरण में है अभी पैना भ्रम लो गचे इफ सी फ्रॉम आउटसाइड आउटसाइड सम ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा बोलते ना सूक्ष्म नेत्र अच्छा ने, सूक्ष्म बोले तो शार्प आई शार्प आई बता दे मुझको दे दो भगवान ंचु यू आर गिविंग ऑल टू अस टूअर्स नी प्रिय गानम स्मरणम आपको स्मरण करने के लिए हम लोग को बोध दिया सारे वस्तु दिया सारे सुख शांति पूरा दिया सारे, सारे दिया।, दिया आप सारे दिए आपको प्रार्थना करने के लिए समय भी आप ही देना वही <laughs> अच्छे भाव समय भी आप ही देना आप ही देना सर्वमन दुप्रिय गानम स्मरणम प्रार्थना कई समय आप ही दे दो वो वो समय में स्वच्छता स्वच्छता भी भी आप आप आप आप ही ही ही दे दे दे दो आप दे दो दो वक्त और <laughs> <वो> टाइम पे <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया यानी पति तो पावन आओ हमें पावन भी बनाओ और उसके लिए समय भी हमको निकाल के दो चलिए मानता हूँ मानना बोले तो निश्चय निश्चय में एक निश्चय है समय भी आप आप आप ही दे दो बोल के मैं एक गाना मैं लिखाना जी जी वो समय भी मेरे को अभी दिया अभी दिया, दिया। <laughs> चलिए जो आपकी मनोभावनाएं थी वो पूर्ण कर रहे हैं भगवान आपके साथ आपको जो है वो बहुत बड़ी शक्ति दे रहे हैं और मैं शक्ति की बात करते करते मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास ऐसी कौन सी बड़ी शक्ति है जिसको आप मानते हैं और वो आप फील करते हैं मैं एक बात मैं मानता हूँ मेरा पास शक्ति कौन सा शक्ति है ऐसे तो तो तो, तो, रहता अच्छा एक बार आपको पढ़ लेने से याद रहता याद रहता बस, क्या बात वही मेरा बड़ा हाँ। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैंने आपका मेमोरी बहुत शार्प है एक बार पढ़ लेने से आपको याद रहता है चलिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये अगर सब बच्चों में हो तो कितनी अच्छी बात होगी सब बच्चे नंबर वन आ जाएंगे लेकिन वो शक्ति आपको मिली है यू आर लकी और एक बिल्कुल रिवर्स क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जितनी आपने बोला बड़ी शक्ति आपके पास मेमोरी का है आप शार्पली उसको चीज़ को समझ लेते हैं एक बार पढ़ने से याद रह जाता है वैसे आपके अंदर आप क्या फील करते हैं कि ये कमी है इसको दूर करना है वीकनेस क्या है वो भी मैं जल्दी बता दूँ मैं <laughs> <laughs> आपको सुबह बहन जी बोला उनका स्पीच में मेरा मेरा एक वीकनेस क्या है बोले तो थोड़ा अच्छा लेजीनेस। लेजीनेस। आ, मैं गाना घंटे में लिखता मगर लिखने के लिए क्या चीज आपके पास आ अच्छा, जाएगी क्या अच्छा, जो लेनेस आप फील कर रहे हो अगर उसको आप विन करते हो तो कौन सी बड़ी शक्ति को आप या कौन सी चीज आपको प्रोफिट में मिलेगा कौन सी चीज़ प्रॉफिट मिला बोले तो लेजीनेस दूर करे तो और अभी तीन हज़ार गाना लिखा है ना हाँ, हाँ, हाँ। इससे डबल लिखता हूँ छह बस तो बहुत ही अच्छी बात है मुझे लगता है कि आप फिर उसके ऊपर काम करना चाहेंगे और एक अच्छी बात यह है कि आप दोनों चीज़ें आपको पता है कि आपका वीकनेस क्या है और वो वीकनेस दूर होने से बात आपका जो स्ट्रेंथ है वो डबल होगा थ्री के बजाय सिक्स गाने आप लिख सकते कितनी बड़ी अच्छी बात आपने बताया और समाज के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि आपके गीत सुनते हैं तो बहुत सारे लोग सुनते होंगे और काफ़ी लोगों के मन के ऊपर आपके गीतों का प्रभाव पड़ता है नेचुरली ये एक मनोस्थिति बनाने की कोशिश आप करते हैं आपके गीतों से तो वैसे ही समाज में जैसे बहुत सारे लोग सेवा भी करते हैं मना कोई लोग रोटरी क्लब से जुड़ते हैं कोई कोई इंस्टीट्यूशन से जुड़ते हैं और सेवा करते तो क्या आप भी ऐसा कोई सर्व, सोशल सर्विस करते होगा हाँ मेरा गाना मेरा गाना में एक संदेश रहता एवरी mm -hmm. गाना में एक, एक संदेश रहता mm -hmm. समाज के लिए कुछ करना मनुष्य बोल के मैं संदेश भी देता हूँ वो mm -hmm. संदेश मेरा कवि मेरा वो पोएट्री भी वैयक्तिकाने विश्वव्याप्तम का वैयक्तिक मीन्स पर्सनल व्हाट वी फील इन साइड आई विट इज द थिंग और एवरी ईयर स्कूल में टेंथ क्लास का दो स्टूडेंट को मैं स्कॉलरशिप दे रहा हूँ और टेन स्कूल्स डॉ मेरा, मेरा, मेरा सन ऐसा है उनको स्टड़ी में, स्टड़ी क, के लिए वो फीस नहीं, नहीं, नहीं है बोलते कौन पूछे तो भी मैं ऐसा कुछ अमाउंट अच्छा नहीं है तो भी मैं हेल्थ अच्छा होने के लिए भी मैं पैसे देता हूँ ऐसा जो भी आपसे बनता है आप देरे, किया बोल के के के मैं। अच्छा सेवा भाव है और आपके पास जो भी इस तरह का आपको फील होता है की राइट जगह पे मुझे हेल्प करना है तो आप करते हैं थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया और आगे बढ़ते हुए मैं ये बात पूछना चाहूंगा कि लोग आजकल जो है ना जैसे प्रोफेशन में आठ घंटा हमारा ड्यूटी है ड्यूटी ऑर्स खत्म होने के बाद कुछ ऐसा समय हमको मिलता है जहाँ पर हम लोग खाली फील करते हैं एम टी एम टी टाइम तो वो एम्प्टी टाइम आपके पास होता है तो होता है तो क्या करते हैं उस समय एम्प्टी टाइम बहुत मिलता है क्या क्या तो मेरा गाना लिखने का, का टाइम बहुत कम है हाँ हाँ। मेरा मेरा पास बहुत टाइम मिलता वो टाइम पे मैं पुस्त, पुस्तक रीडिंग अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बुक्स रीड़, रीड़, करते रीड करते हैं और खाली टाइम आपके पास काफ़ी ज़्यादा है तो उसको अच्छी तरह से आप सफल करते हैं और मैं कहूंगा कि बहुत सारी बातें जैसे कि हम लोग करते रहते हैं जीवन में उतार चढ़ाव भी आता है hmm. कभी हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है हम लोग ऊपर ही जा रहे हैं ऐसा फील करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी सिचुएशन आता है कोई ऐसा भी टाइम आता है जहाँ पर हमको फील hmm. uh, होता है कि आई एम गोइंग डाउन ऑल्सो तो वहाँ पर कौन से ऐसे सिचुएशन जहाँ पर आपको लगा होगा कि समथिंग चेंज करना पड़ेगा कुछ hmm. आपके इस प्रोफेशन में चलते चलते कौन सा ऐसा पीरियड था जहाँ पर आपको लगा कि समथिंग आई शुड डू न्यू थिंग्स वो वो वो वो वो बताइए कौन सा समय था किस वजह से आया आया एक पिक्चर आया। मगधीर, पिक्चर के के बाद मेरा मेरा मेरा ये गाना लिखने के लिए मेरे को दो अच्छा। वो, वो मेरे आ, आ, आ, नहीं। नहीं। नहीं। वो वो, को महीने लगा लगा लगा डेज डेज टाइम पे बहुत कितना वर्ष दिया तो अभी उनको नहीं हो रहा अच्छा कम से कम बीस वर्शन में दिया एक गाना के लिए एक के वो टाइम पे मेरे को एक एक परिवर्तन आ गया न्यू चीज कुछ हमसे आना चेंज ओ इसमें ओ मदन बोलते है ना मदन अंतर मधन बोलते ना वो मदन हो के वो म, मगन आ, हो के आपने उस रात में रात में ऐसा बैठ के बैठ के सोच, सोच, सोच के सोच के अच्छा तरफ एक न्यू गाना दिया मैं वो मदन से एक अच्छा गाना सागर मदन से वो अमृत आते न ऐसा सागर जी, जी, मदन जी, मन मधन से ऐसा एक अच्छा <laughs> गाना आ गया वो गाना बहुत बड़े हिट हो गया वो गाने के लिए मेरे को पांच अवार्ड भी आया क्या बात है क्या बात है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया क्योंकि व्यक्ति के जीवन में इस तरह का संघर्ष वाला जो समय है उसी से तो करते हैं कि आ, हीरा को जितना तराशा जाए उतनी उसकी चमक बढ़ती है उनकी कीमत बढ़ती है वैसे आपको दो महीना ज़रूर लगा सिस्टी सृष्टि स्ट्रगल बट इट वाज अ वेरी गुड टाइम दैट यू हैव क्रिएटेड समथिंग न्यू एंड उसके लिए फिर आपको पाँच अवार्ड्स भी मिले इसलिए बहुत ही अच्छी एक जो है स्ट्रगल स्टोरी आपने हमें सुनाया है थैंक यू सो मच आई आगे बढ़ते हुए हमारे जो रेडियो लिसनर्स हैं जो रेडियो अभी सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि जैसे आपको सेल्फ मोटिवेशन की आपको वो एक शक्ति है आपके पास जिसकी वजह से आप ये करते जाते हैं तो लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनके जीवन में कुछ अच्छा वो लोग करे उसके लिए क्या मोटिवेशन आप देते नहीं मोटिवेशन का बारे में मैं मैं एक डिफरेंट डायमेंशन है मेरे पास जी जी एवरी पर्सन हैज सम्म Talent Talent is God's gift to you. Hmm. Talent is God's God's gift gift to you. Hmm. You gift to you. you. But टेंट इज गॉड्स गिफ्ट टू यू बट हाउ यू यूजर्स हमारे पास टैलेंट बहुत है कौन कौन दिया भगवान ने हमारा को टैलेंट दिया hmm. ये अच्छी तरफ में अच्छे मार्ग में यूटिलाईज करके यूटिलाईज करना बोले तो ये हमारा गिफ्ट टू तो गॉड क्या बात है? राइट uh, पाथ <laughs> आ? बहुत ही अच्छा मैसेज सिचुएशन मुझे लगता है कि ये मैसेज हमारे सभी लिस्नर्स को काम आएगा क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी वो टैलेंट है और उसको अच्छी तरह से उपयोग करेंगे तो वो गॉड के लिए गिफ्ट जैसा बन जाएगा थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चंद्र जी हम लोग अभी शो के आखिरी मोड पे है तो मैं चाहूंगा जो आपका सबसे पसंदीदा गीत हो वो गीत थोड़ा गुनगुनाइए दूरमेतनी तो दिग्व पड़कने दर की चर्चुदारू उई भारमेत तो बाधपड़कनेव्वल पंटा उगर मदनमगा विषमे वी विसगे चंद कृषिचे अमृतम्चिंदी अवरोधाल दीवलो आनंद दी दी। कष्ट वारधि दाटन वारे सो ंटे सत्य तलचुक साध्य मौन गनी मीकनकदगमनी अर्धम अपजया कलगन चोटे गेल पि वि आकल चोटे किगुर क अंत लेरी आदि नावि मौन बदमी कौते गेप पिप वि रान कुछ चुन क बहुत ही प्यारा सा आपने सुना है और आगे जो यहाँ भी आने के बाद आप जब जाएंगे यहाँ से क्या नया कुछ करेंगे आप क्या करने वाले समथिंग uh, न्यू अभी तक में मेरे दिमाग में नया आया <laughs> पूरा तीन दिन के बाद उसको बाद के, <laughs> कुछ आता <laughs> जी जी। वो मेरे को विश्वास है पूरा विश्वास, विश्वास है।, है मैं ये इधर आना बोले तो समाज के लिए और थोड़ा अच्छा एंगल में अच्छे डायमेंशन में गाना लिखना लिखना लिखना बोल के एक एक, एक मोटिवेशन लेके आया डेफिनेटली आई विल विल डू डू द द थिंग थिंग गॉड मेक मी टू सेम चंद्र बोस जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आपका जो दिली भावनाएं जो है वो हम तक पहुँच रहे हैं और हमारे सुनने वाले भी उन तक भी पहुंच चुकी हैं और मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ इस तरह ही जुड़े रहें और रेडियो मधुबन के साथ भी हमारे साथ जुड़े रहें समय समय पर आप पर आइए और इस तरह की नई कुछ बातें जो आप करते रहते हैं क्रिएटरी उसके बारे में हम लोगों को बताते रहेंगे एंड थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ द्धन्य इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको चंद्रबोस जी की जो बातें हैं शायद उनका लैंग्वेज थोड़ा अलग था लेकिन उनकी भावनाएं बहुत शुद्ध और पवित्र था जो आपके दिलो दिमाग तक प्रभावित कर दिया होगा आपको आपके अंतरकरण में वो बातें अच्छी तरह से छू गई होगी तो मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम को सुनने के बाद चंद्र जी को सुनने के बाद अपने दिल में अपने जीवन में कुछ नई बात करने का कुछ नई चीजें करने का आप एक प्रेरणा प्राप्त करें और आपके जीवन में कुछ अच्छा करें ऐसी शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुमन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मैं गुराते रहो ही